श्री रामकृष्ण वचना अमृत परिच्छेद एक सौ एक छब्बीस अक्टूबर अट्ठारह सौ चौरासी संसारी अगर जीवन मुक्त हो जाए तो वह अनायासी संसार में रह सकता है जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है उसके लिए यहाँ वहाँ नहीं है उसके लिए सब बराबर है जिसके मन में वहाँ है उसके मन में यहाँ भी है जब मैंने पहले पहल बगीचे में केशव सेन को देखा तब कहा इसकी पूछ गिर गई है सभा भर के आदमी हंस पड़े केशव ने कहा तुम लोग हंसो मत इसका कोई अर्थ है इनसे पूछता हूँ मैंने कहा जब तक मेढ़क के बच्चे की पूछ नहीं गिर जाती तब तक उसे पानी में ही रहना पड़ता है वह किनारे से चढ़कर सूखी जमीन में विचर नहीं सकता ज्यों ही उसके पूछ गिर जाती है क्यों ही वह फिर उछल कूद कर जमीन पर आ जाता है तब वह पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी उसी तरह आदमी की जब तक अविद्या की पूछ नहीं गिर जाती तब तक वह संसार रूपी जल में ही पड़ा रहता है अविद्या रूपी पूछ के गिर जाने पर ज्ञान होने पर ही मुक्त भाव से मनुष्य विचरण कर सकता है और इच्छा होने पर संसार में भी रह सकता है निर्लिप्त संसारी श्रीयुक्त महिमाचरण आदि भक्तगण बैठे हुए श्री रामकृष्ण के मधुर वचनामृत का पान कर रहे हैं बातें क्या है? अनेक वर्णों है।, जितना हो सकता है वह उतना ही संग्रह कर रहा है। अंचल भर गया है इतना भारी हो रहा है कि उठाया नहीं जाता छोटे छोटे आधारों से और अधिक धारणा नहीं होती सृष्टि से लेकर आज तक मनुष्यों के हृदय में जितनी समस्याओं का उद्भव है, हुआ है सबकी पूर्ति हो रही है पद्मलोचन नारायण शास्त्री गौरी पंडित दयानंद सरस्वती आदि शास्त्रवेत्ता पंडितों को आश्चर्य हो रहा है दयानंद जी ने जब श्री रामकृष्ण और उनकी समाधि अवस्था को देखा था तब उन्होंने उसे लक्ष्य करते हुए कहा था हम लोगों ने इतना वेद और वेदांत पढ़ा परंतु उसका फल इस महापुरुष में ही नजर आया इन्हें देखकर प्रमाण मिला कि सब पंडित गण शास्त्रों का मंथन कर केवल उनका मठ्ठा पीते हैं मक्खन तो ऐसे ही महापुरुष खाया करते हैं उधर अंग्रेजी के उपासक केशवचंद्र सेन जैसे पंडितों को भी आश्चर्य हुआ है वे सोचते हैं कितना आश्चर्य की बात है एक निरक्षर मनुष्य ये सब बातें कैसे कह सक रहा है यह तो बिल्कुल मानो ईशा की बातें हैं वही ग्रामीण भाषा उसी तरह कहानियों में समझाना जिससे स्त्री पुरुष बच्चे सब लोग आसानी से समझ सकें ईशा पिता पिता कहकर पागल हुए थे ये मामा माँ कहकर पागल हुए हैं केवल ज्ञान का भंडार नहीं ईश्वर प्रेम की अविरल वर्षा हो रही है फिर भी उसकी समाप्ति नहीं होती ये भी ईशा की तरह त्यागी हैं उन्हीं के जैसा अटल विश्वास इनमें भी मिल रहा है इसलिए तो इनकी बातों में इतना बल है संसारी आदमियों के कहने पर इतना बल नहीं आ सकता क्योंकि वे त्यागी नहीं हैं, उनमें वह प्रगाढ़ विश्वास कहाँ केशवसेन जैसे पंडित भी यह सोचते हैं कि इस निरक्षर आदमी में इतना उदार भाव कैसे आया कितने आश्चर्य की बात है इनमें किसी तरह का द्वेष भाव नहीं ये सब धर्मों के मनुष्यों का आदर करते हैं इसी से वह मनस््य नहीं होता आज महिमाचरण के साथ श्री रामकृष्ण की बातचीत सुनकर कोई कोई भक्त सोचते हैं श्री रामकृष्ण ने तो संसार का त्याग करने के लिए कहा नहीं बल्कि कहते हैं संसार किला है किले में रहकर काम क्रोध आदि के साथ लड़ाई करने में सुविधा होती है फिर उन्होंने कहा जेल से निकल क्लर्क अपना ही काम फिर करता है इससे एक तरह यही बात कही गई कि जीवन मुक्त संसार में भी रह सकता है परंतु एक बात है श्री रामकृष्ण कहते हैं कभी कभी एकांत में रहना चाहिए पौधे को घेरना चाहिए जब वह बड़ा हो जाएगा तब उसे घेरने की जरूरत न रह जाएगी तब हाथी बांध देने से भी वह उसका कुछ कर नहीं सकता निर्जन में रहकर भक्ति लाभ या ज्ञान लाभ करने के पश्चात संसार में रहने से भी फिर भय की कोई बात नहीं रह जाती भक्तगण इसी तरह की चिंताएं कर रहे हैं केशव के बारे में बातचीत करके श्री रामकृष्ण और दो एक संसारी भक्तों की बातें कह रहे हैं